ज ने जितने भी प्रलोभित रखे रखा हुआ था शिष्य की परीक्षा करने के लिए वास्तव में आत्मज्ञान का अधिकारी है या नहीं वास्तव में ये प्रलोभन जो तो है ऐसा परीक्षा के लिए रखी गए थी सारे के सारे प्रलोभन थे नचिकेता ने खंडन कर दिया शोभा से अंत का तथा सर्वेन्द्र धर्म ने कहा आपने जो तो मुझे देने को पदार्थ बुलाए, है इस लोग का भोग और कवलोक का भोग दो भोग है तो ये दोनों के दोनों कल तक रहेंगे कि मैं रहेंगे संके स्व भवंती न भवंती स्व स्व आज भाव जिनका धर्म ऐसा है कल तक उसी का पता नहीं सभी वस्तु ऐसे ही है आज है चाहे पद है चाहे रूप है चाहे कोई भी हो चाहे शरीर भी हो कोई भी वस्तु संसार का ऐसा ही है कल के कोई निर्णय नहीं है भी तो तो फिर भी मोहन भजन प्रमाद बदिराम जगत है फिर मोहन की मदिरा पिया हुआ है भरती री ने कहा है बैराज जिससे उनका पागल वृद्धि कर रहा है वास्तव में कोई भरोसा नहीं है हे अंधा का हे यमराज निजाम मर्त्य स्वभाव जो स्वभाव है कल तक भोगे के नहीं वो पढ़ाता ऐसे पढ़ाता यद जो ऐसे पढ़ाते हैं तब सर्वेन्द्रियाम धरें इंद्रियों के तेज को विराश करने वाले भोगे रोग भयम ऐसा करते हैं भोग होगा रोग रोग के लिए होता है और अभी सर्वम जीवितम अलग मिला है हमारी आयु भी तो क्या कहें अथवा मकान आदि की आयु क्या कहें ब्रह्माद्यू और सृष्टिकर्ता बोले जाते हैं उनकी भी आयु थोड़ी ही है वो तो हमारी आयु के दृष्टि से जब करना चाहते तो थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ती है एक दिन शरीर छुटकाउंट करनी है अपनी सर्वम जीविका अवर्म तो जितना भी जीवन है जीवन मात्रा अल्पही है सबका अल्पही है तबई व बाहस तबन फे बीते एक जो वाहन आदि का प्रोभन और अक्सरा आदि जो नागदान तथा आय भी करके मैंने प्रोभन आद्र दिया था कि आपके पास ही मुझे नहीं चाहिए मुझे वही पदार्थ चाहिए जो मैंने मारा जनतिकता का अभिप्राय है पर विरक्त है आत्मज्ञान के अधिकारी जो संसार से विरक्त होगा वही हो सकता है यही यहां पर अभिप्राय बदलता है आश्चर्य सो भाबा शो भविष्यंति न भविष्यंति वाई संदेह माना एवं ऐसे पदार्थ हैं कल रहेंगे या नहीं रहेंगे ऐसा संदेह युक्त पदार्थ है कल तक की कोई दृश्य किसी भी वस्तु का नहीं है कि मकान भी देखना आवश्यकता है रात भी कुछ हो जाए भूकंप हो जाए कुछ छह दिन हो जाए कोई आता पता नहीं कोई भी पता नहीं लगता सारे वस्तु ऐसे ही है कल तक की भी शंका है जिनकी ऐसी वस्तु लेकर में ले क्या बात है शोभ भविष्य की भविष्य की प्राप्ति संदेह मान ऐसे संदेह से युक्त पदार्थ हैं संदेह का लगाए गए एवं ऐसा जिनका ऐसा भाव जिनका धर्म ऐसा है जिन वस्तुओं का धर्म उसका स्वभाव धर्म है भावना धर्म है भावान भावानुम होना जिनका होने में संदेह है कल तक भी तो इसकी है कि नहीं ऐसा तो यार उपनिष्ठान गोड़ान आपने जो मेरे सामने रखा हुआ भोग्य पदार्थ जितने भी हैं चाहे योक के भोग हों सदाईश्वर पुत्र गोगस्टी जो आपने कहा तो दोनों के दोनों अपने जो बृहस्पति और उनके सामने रखना है वो ते स्वभाव स्वभाव कहां कल तक भी कोई निश्चय नहीं है इसमें हो लोग है कि टिप्पणी दो अनागत नीश्वी दिया हमारे दोस्त है जो अनागत दिन होता है ना उसके लिए प्रयोग होता है होता है जो चला गया उसको कहते हैं या जो तो अनागत है वो जो दिन उसको कहते हैं स्वास्थ्य उसका भी अच्छा किंच बात है ये जो भोग है विषय का भोग इंद्रियों की शक्ति को छीण कराने वाले होते हैं ये भी एक कहे भोग अच्छी पर, अच्छे पदार्थ नहीं है इंद्रियों की शक्ति क्षम करने वाले होते हैं ये कारण आगे किंच मनुष्य जो मनुष्यों का भोग है मनुष्य लोगों में जो भोग मिलता है तो माने सुख दुख में तरह साक्षात्कार जो भी यही भोग होता है मनुष्य अंत रहे मृत्यो यह तृत्यो देव यह देकर तो सर्वेन्द्रियांतु हमारे इंद्रियों में जो तो ये शक्ति है आप में देखने की शक्ति काम में सुनने की शक्ति तो तेज है एक तेज है और शक्ति जो है क्या होता है जरा वयो हम उसको दृत्य आधार धीर्ण थिर्ण करते देते हैं इंद्रियों के तेज को छिन्न भिन्न कर हैं वो कैसा है दराइंदी मैं अपक्षयंदी छिन्न कर हैं अवसर सायोजन होगा अनर्थ आज अवसरा आदि भोग मेरे सामने दिखाया है ये भोग जो है इंद्रियों के तेज को समाप्त करने वाले हैं ये अनर्थ के लिए है अर्थ के लिए नहीं प्रयोजनशील तेज से कुछ भी नहीं है होगा तो अनर्थ के लिए ऐसा है ऐसा कहा टिप्पणियां हैं तीन चार पांच हैं तीन ने का। तेज, तेज का अर्थ है सुख जीवन प्रयोजन सा तेज शरीर का तेज क्या है कहते ये सूर्य के तेज जैसा तेज नहीं मैंने सुख पूर्वक जीने की शरीर में क्षमा है है उसको तेज का वो नष्ट हो जाता है ये तेज सर्व जाता है जरयंती कहते जरयंती जो है ना जाने जिस मसूर जो हम तस्वती मित्र जारयंती होना चाहिए जब जी धातु से हृदय करेंगे आप ये नष्ट करवाने वाले हैं कह रहे हैं तो हेतु मेरे वृक्ष करेंगे तो जी को वृद्धि होकर जारी धातु होगा जारी धातु से आएगा तो जारी होना चाहिए मतलब आपने जर यी कैसे बोला होगा कहते हैं ये जो है ना जनधातु जन कहाँ आया ये गर्भसूत्र है घटा घटाद मिता ऐसा शुक्र आएगा वो मित माने जाते हैं उनको मितान घर से लग जाता है तो उनके कई गणसूत्र है उनमें से ए, एक भी ये भी आएगा जन जीश त्रसु रंग अमंत्र जन धातु ज्रीष धातु त्रशु धातु रंग धातु और अमंत इन धातुओं की क्या होगा मित माने गए मित मानेंगे तो क्या होगा मितान हर्ष सूत्र हो जाता है मित धातु को ढीच परे रहते मित धातुओं को हर्ष होगा पहले वृद्धि होगी फिर हर्ष हो जाए ये कह रहे हैं इसलिए जरयंती बना हुआ है धातु जारी नहीं हो पाया जरी हो गया इसलिए जरयंती है अपक्षयंती जलयती तो का तो हासिकार जलयंती तो मूल का शब्द कभी अपक्षयंती कहा भी कुछ विशेष है शिक्षय पानी तो तो तो तो शिक अकर्म का अंतर्धा तत्व शतरवती को धातु से क्षत बना हुआ है ये कहना चाहते हैं अकर्म धातु है छिन्ह होता है और तो नहीं मिलेगा किन्तु जब अंतर भारत जब ऋ का अर्थ लेंगे ऋष तो नहीं करेंगे ऋणी का अर्थ लेंगे तो सपात्मक हो जाता है ये प्रॉब्लम क्रोधिकार तो में घटोजी ऐसा कैसा रहा है ऐसा निर्गलिकम अर्थम भोग भोगने से क्या होता है एक निष्पन्न आता है जिसे वो साराम से क्या निकला होगा था अमर्था ये देखा कि भोग किसके लिए है अमर्था तो के लिए भोगाधिकारी असल दुख हे तभी क्या होता कि भोग जो है अप्राप्ति अवस्था में दुख के कारण है प्राप्ति अवस्था में भी दुख के कारण है जब चले जाते हैं तभी दुख देकर जाए जब जा अप्राप्त है मुझे नहीं मिला नहीं मिला अभाव हाँ दुख देता है भाव है तो उसके रक्षा की चिंता है जैसे मैंने दूसरों से कब्जा करके लिया है मेरे से न जाए रक्षा कैसी हो ये स्थिति बन जाती है और जब चले जाते हैं किसी समय में फिर वो अनंत दुख देकर के जाते हैं दूर देता है दूर देता है ऐसी स्थिति है असंय दुख भोग ऐसे है असं दुख के कारण है जो सहन नहीं होता इसको कष्ट देते हैं पंचदशी का विद्या अर्थान आदने दुखम तथा परिपाल में दस्ते दुखम वेय दुखम दस्ट कारण चार बातें बोलते हैं अर्थान आदि दुखम कोई भी अर्थमान खानी द्रव्य पैसा मात्र में जो भी है विषय अर्थय जिसमें हम चाहते हैं मकान चाहते हैं गौ चाहते हैं जमीन चाहते हैं जायजाद चाहते हैं सब अर्थक आ जाते हैं अर्थाराम आर्जय दूध दूसरे के कब्जे में होता है गर्भ न तो हमारे पास कुछ भी नहीं था जब पैदा हुए तो दूसरे काम या वो पैतृक संपत्ति का अधिकार बन के हम गए या किसी को रिझा करके लिए या चोरी करके लाए कैसे भी दूसरे की संपत्ति हम अधिकार बनाते हैं आर्जन करना बड़ा प्रश्न है अर्थात अर्थाराम आर्जुन दुखम तथा परिपालन उसी प्रकार रक्षा के लिए भी उतने दुख है कम दुख नहीं है होना चाहिए जैसे दूसरे से मेरे पास आए हैं तो मेरे से भी चल जाएंगे बुद्धि नहीं होती दूसरे से मेरे पास तो आ जाए किंतु तो मेरे से न जाए रक्षा के दुख है अर्थाराम आर्जन है दुखम तथा व परिपालन है नष्ट किसी कारण से कुछ घटना घट गई नष्ट हो गया वो भी दुख देगा कितना गया है ऐसा होता है और कम खर्च करने में भी दुख होता है खर्चा भी नहीं कर सकता जहाँ सौ रुपया खर्च करना हो नब्बे से काम चल जाए तो अच्छा ऐसा सोचता है पूरा खर्चा भी नहीं कर पाता तो ऐसे जिसको अर्थक कहा पंद्रह शिकार है धीर्घ अर्थान अनर्थकार या अनर्थ करने वाले को अर्थ कहा इसके लिए धिकार है इसके लिए धिकार है ऐसा पंद्रह शिकार होते हैं ये भी ना कहा असह्य दुखे है दवा यदि टिप्पणी ने कहा <coughs> तो कहा भाष्य में कहा था अधर्म वीर प्रज्ञा तेजो यश प्रवृत्ति नाम छपै धर्मा ने अधर्मा ने धर्म क्यों ये जो तो भोग होते हैं ये सब नाश करने वाले होते हैं क्या नाश करेंगे भाष्य का आप बोलते हैं भोग के द्वारा धर्म का नाश होगा और जब शरीर में शक्ति है वीर सामर्थ्य है उसका नाश होगा और प्रज्ञा जो बुद्धि एक विशेष प्रज्ञा है उसके होना। नाश होना तेज एक प्रतिभा शक्ति होती है उसका नाश यश का नाश ये सब सबका नाश करना छपे सब का नाश करने वाले होते हैं वो इसलिए अनर्थ के लिए हैं ये हेतु दिया अनाथ आये थे प्रतिज्ञा है और हेतु दे दिया धर्म वीर प्रज्ञा तेज यश प्रवृति नाम छपे तृत्वाद हेतु दिया ये सबका नाश करने वाले आएगा छप्वाद में भी टिप्पण दिया कहें घटारो भोजपते नाम ये जो घटादी में कुछ धातु आए हैं कदें भोज राजा भोज के मध्य में ये इतने को लिया है धनी बलि स्खली रण ध्वनि त्रपित क्षपय पठित्वा क्षय क्षय भक्ना तो कुकार क्षपता है माना भोज के मत से ऐसा बनाया करके बच्चों से दीक्षित रहते हैं ये घटादी में ऐसा ये बनाया हुआ है गणसूत्र बनाया हुआ है भोज के मध्य द्वारा की दलित त्रपी क्षपा ऐसे करके छप धातु का प्रयोग हुआ तो कैसे हुआ होगा ये छी कैसे बना होगा छत बनाने के लिए कहते हैं छातु से बना छातु है उससे बक्ष आगे है धातु तो आगे आने वाला है छातु कटादी के बाद आएगा तो मुझे उसी धातु का हाँ कृपा जब भेज करेंगे तो आठ तो करके रखा छोटो तो हो जाएगा आगे जो तो बनाएगा कुम होगा छापी बनेगा और घटाड़ी में पड़ने के कारण क्या हो जाएगा हर्षो जा रही मदान छपी बन जाएगा उसके रूपए छ से करने कर पर ये धातु आकार हो जाएगा उसको ऐसा करके ब्री आतं पुगड़ो अर्माई आतम पुघड़ो ऐसा ब्री कुक का आगम करेंगे छापी बनेगा मिता मास जाएगा छपी बनेगा उसी का रूप में छपाई थी मिता कौन ऐसा बोला ये छपे त्री दली बली आदि गणसूत्र किसके मत से है राजा भोज के मत से है ये करके भट्टोजी दीक्षित दिखाया दीर्घ जीविका तुम दीप सती दीप सचि तथा आपने कहा सता ईश्वर पुत्र पौत्र कहा स्वयं से जीवन आपने कहा बड़ी लंबी आदि जब तक चाहो तब तक जीवन कहा आपने कहा आप देना चाहते है मेरे लिए ये हम चाहिए दीर्घ जीविका दीर्घ जीवन देना चाहते हैं लंबी आयु देना चाहते हैं हाँ। हम, तुम आप देना चाहते हो दृत शशि देना चाहते हैं तपरा विषय उस विषय में सुनिएगा तो दीप शशि कैसे बनता है ये दाल से श्रम करके बनाया हुआ एक व्याकरण के असूर को लगाना चाहते हैं दराहु शनि दालतु से श्रम करने पर बना है दीप शशि तो क्या हुआ कहते हैं देखो दालतु को जाएगा हो जाएगा ईश आदेश होगा धात्या आपको ईश्व होगा ये सूत्र है शनि माँ गुरु राबा सब अच्छा ईश्वर इनके अस इन धातु के अस्को ईश आदेश होगा तो दीश बन जाएगा क्या बनेगा आपको ईश हो जाएगा और लगेगा आपको दीश ईश्व दी धातु का सता शनि को दी करेंगे तो दिदीश बनना चाहिए किन्तु तो यहाँ अप्रभ्यास अत्र लोग से सूत्र आ जाएगा इस विषय में जहाँ ईसा आदेश होता है धातु को वहां अभ्यास का लोक हो जाता है अब लोगों को भ्यास से सूत्र लग जाएगा अभ्यास का लोक हो जाएगा अब तो कोई दिश आगे सपी रहेगा दिश आगे सब आगे ती आ जाएगा जो भी हो तो वहां शस्य में सूत्र लगता है आध्यात्मिक सकार कर रहे थे पूर्व सरकार को तकार हो जाता है अर्थात आवश्यकता आता है तो द्वित सभी बन जाएगा एक आधी ईश आदेश कर लिया शस्य आधात् अभ्यास बंद द्वित सती द्वित सती ये सती दि सची का, ये कहारणों का जिस विषय में आप सुनिए आप जो तो लंबी आयु मेरे लिए देना चाहते हैं उस विषय में और सुनिये गुरु क्या सुनिए सर्वम यद ब्रह्मणों की जीवितम आयु अल्पमे ब्रह्मा जी की आयु भी थोड़ी सी है तो आप मुझे जो लंबी आयु देंगे तो कौन सी ज्यादा आयु होगी भाई सर्वम यद ब्रह्मणों की का जो ब्रह्मा जी का जीवन है वो भी आयुर् अल्पम वो भी अल्प है कि दीर्घ जीविका हमारी जो हमारे जैसों की दीर्घ जीवन क्या क्या चीज है किस मौके में आने वाला है तथा सबईव प्रष्ठा तथा व्यक्ति जीत इसलिए गुरु जी वो आपके पास ही जो देना चाह रहे हैं आप मुझे तो वही चाहिए जो मैंने महाराणा नजगर है नव और दस की टिप्पणी है ब्रह्मवती इति इम अपी शब्द मौलिक प्रतिमा ये ब्रह्मरोपी में जो अपी शब्द है वो मूल का ही अपी शब्द लाया ऐसा लगता है मूल में है न अभी सर्व जीवित अल्पमे तो मूल का ही अपि यह आया हुआ है ए, ऐसा प्रतीत होता है हम ऐसा मानते हैं ब्रह्मरोपि इमम एवं अपि यही तो अपि हैदम मौलिक प्रतिमा ये मूलता ही है ऐसा प्रतीत होता है ऐसा अल्पमे सबके आयु अल्प है ब्रह्मा जी की आयु भी अल्प है कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि जब परार्ध पूरा हो जाएगा तो चले जाने की होगी कौन तो सी ज्यादा आयु होती है कुछ नहीं है अल्पम देविटी तर इतिशेषा अल्पमति तम तर तो ब्रह्मा जी की आयु भी अल्प ही तो है वहां तो भी तब लगा देना शेष कहा यह भी उत्तर प्राप्त हुई यह शब्द से आरंभ हुआ है इसे तब लगाना जरूरी है तो तत् लगा देना हमारा से मिलेगा तारना भी भोगे और तृप्ति साम्राज्य तो को मशकित प्राप्त कह रहे इतने भोग मिल जाए जितने आप दे रहे हैं इसके द्वारा भी तृप्ति होना संभव नहीं है तृप्ति नहीं होगी जितना मिले और और और होती है तृप्ति नहीं होगी जितना देना चाह रहे थे आप तृप्ति तब से अभी तस्वीर अलग तो निर्वाहा सुनाई पड़ता है ये गैयाती प्रवृत्ति नाम वृत्ति आग उससे मत भाग अपने नव स्कंभ में ययादी का चरित्र आता है उसमें तो सुनाई पड़ता है और भी बहुत सारे दृषयों की घटना सुनाई पड़ती क्या है ये गैदी ने अपने जीवन में अपने आयु से भोग करने के पश्चात की तृप्ति नहीं हुई पुत्र की आयु लेनी उससे कोई भोग भोगते रहे शब्द स्तर का आश्वासन करते रहे फिर भी तृप्ति नहीं तो अंतिम था ऐसा लेख लिख दिया उन्होंने श्रीमदभागवत नमस्कार है न जात काम कामना उपभोगे साम्य थी हविशा कृष्ण बर्तने बहुत कभी जैसे अग्नि इनको शांत करने की इच्छा है और पेट्रोल डालता रहता हो तो अग्नि और भटक के शांत नहीं होगी नजात काम कामान उपभोगे सत्य थे कामान काम कामान विषयाना काम कामा, कामा, कामा कामा इच्छा विषयों की जो भोगने की इच्छा है न, तो की ना वो कभी भोग से शांत होने वाली नहीं है कामाणु मैं विषयाणु एक काम शब्द विषयों में है और एक काम इच्छा में की की तो इच्छा है विषयों की भोगने की जो इच्छा होती है वह भोग के द्वारा तृप्त होने वाली नहीं है जैसे अग्नि को बुझाने की शांत करने की इच्छा है और ईंधन डालता रहता हो अभिशाप आहुति घी डालता रहा अग्नि अभिशा कृष्ण व्रत कृष्ण व्रत कौन कहते हैं धुआं उसका मार्ग है धुआं काला होता है इसलिए कृष्णवत्मा कहते हैं अग्नि को कृष्णवत्मा नाम है अग्नि का नाम है तो हमेशा कृष्णवत्न एवं जैसे घी डालने से अग्नि की स्थिति होती है कभी शांत नहीं होगी धातक भी रहेगी ठीक इसी प्रकार जितने विषय देते जाएंगे तृप्त तो होने वाला है ठीक ठीक है इत्यादि इत्यादि बहुत सारे स्थानों में उल्लेख आता है मैंने भोग भोग करके कभी शांति नहीं मिलती है। <coughs> आगे रहे। अच्छा, आगे बंद नबीतेन तर्पणीयो मनुष्यो नबीतेन तर्पणीय तम द्रा क्षेत्र जीवीष्यादी शशि जीवीष्यास्वे नीतेन तर्पणीय मनुष्यो मनुष्य मे विम द्राक्शिवा जीविष्यामो यशिव महाराष्ट्र तुम्हें बारह सर मनुष्य वित्ते ना न तर्पण किया मनुष्य वित्त धन के द्वारा तृप्त करने योग्य नहीं है जितने भी देंगे या क्या दिया और देता तो होता ऐसी बुद्धि होती है मनुष्य वित्ते ना न तर्पण या तर्पणितुम योग्य न तर्पण तृप्त करने योग्य नहीं होता ऐसा है मनुष्य लक्ष्या वह वित्तम अद्राक्ष में चेतवा अद्राक्ष आपको हमने तब से आपका दर्शन कर लिया है तो वित्त तो अवश्य ऐसे मिल जाएगा उसके लिए मांगने की क्या जरूरत है जब आपके शिष्य हो धन मांगने की जरूरत है आपने हम प्राप्त करेंगे हम कर लेंगे धन प्राप्त करेंगे वित्तम लपस्या वह अद्राक्ष अद्राक्ष आपको यदि हमने देख लिया है दर्शन कर लिया आपका दर्शन हो गया है आप महापुरुष हैं तो हमको ऐसे मिल जाए उसके लिए मांगने की आवश्यकता नहीं हो सकता जी भी श्याम और जीवन के बारे में आपने कहा था या वे स्वयं के शरद हो या व्यक्ति कहा था किंतु हम जिएंगे तब तक जिएंगे, जी भी श्याम हम जियेंगे याव शिष्य शिष्य कौन जब तक आपका शासन रहेगा तब तक अपने शिष्य को कौन मारेगा मारने वाले तो आप ही हैं हम आपके शिष्य हैं उस शिष्य को जीवित हम जियेंगे उसको जीव लंबी आयु मारने की भी आवश्यकता नहीं है जब तक आपका शासन चलेगा हमें जो मारने वाला नहीं क्यों आपके आदेश पर ही मारना होता है तो आप गुरु जी यहां मत लेते हो या आदेश करेंगे श्याम हो या आवश्य शिष्य तो हम जब तक आपका शासन चलेगा तब तक हम जीते रहेंगे उसकी आयु मांगने की आवश्यकता नहीं धन मांगने की जरूरत नहीं धन को वैसे मिल जाना है और क्या चाहिए फिर आपने धन दोनों देने को कहा था दोनों वैसे मिल जाएंगे वर्ष तो मेरे बरणिया सहेगा जो बर है वो बड़ा सर्व सहेग वर्णीय वर मेरे लिए वही वरणीय है जो मैंने मांगा है ये हम कहते हैं कि चिकित्सा रूप से वही बर्मा मेरे लिए बराबर यह है भाष्य में देखें किंच और भी बात है पूर्व के साथ संबंध करके बोलते और भी बात है न भी तेरा, प्रभु तेरा भी तेरा प्रशीन बहुत ढंग देकर के तृप्त क्योंकि ऐसी स्थिति है निश्वस्तम एक जगह लिखा है अभी तृप्ति होने वाली नहीं है निश्व निर्घता सुन जिसे कोई धन नहीं है उसको निश्वत बोलते वस्ती की शतम इच्छा दी सतम इच्छा नहीं। सौ रुपये मुझे मिल जाए मैं बहुत कुछ कर लेता जिसके पास एक पैसे भी ना हो सोचता है सौ रुपये मिल जाए तो कुछ होता है निश्वस्ट की शतम सती दशा शतम होने के बाद में तृप्ति नहीं होगी हजार की इच्छा ऐसा से आज के जमाने में क्या होगा एक हजार घंटा तो काम बन जाएगा विश्व बष्टिशतम सती दश शतम लक्षम सहस्राधिक हजार भोग तृप्ति नहीं होगी हजार से क्या लाख होता तब न कुछ काम बनता विश्व बष्टिशतम सती दश शतम लक्षम सहस्राधिक सहस्राधिक लक्षम दृष्टि लक्ष्य की इच्छा करता है लक्ष्य सी जब लघुपति हो जाता है तो क्या होगा शासन बनना चाहता है जिसके बाद धन ज्यादा होगा वो चुनाव लड़ने शुरू कर देता है लक्ष्य ऐसा क्षतिपाल क्षति माने, धरती के पालन करने वालों ने राजनेता बनना चाहता है राजा बनना चाहता है क्षतिपाल चलो बन भी गया एक दिन ऐसी स्थिति तो कुछ नहीं था उसे सौ की इच्छा की फिर की इच्छा की फिर लाख की इच्छा की धरती के मालिक बन गया यहां तो हो गया तो कहते हैं लक्ष्य ऐसा लक्षेश क्षतिपाल तम क्षतिपति चक्रेश्वर तम पुनः वो मुख्यमंत्री बनकर के रहना नहीं चाहता प्रधानमंत्री बनना चाहता फिर आगे भी है एक होता है चक्रेश्वर बनना चाहता है चक्रवर्ती बना चाहता है दूसरे के शासन में रहना है वो ठीक नहीं होता चक्रवर्ती बन अपने शासन में सबको तो अच्छा लगता है उसकी इच्छा वो हो जाती है चक्रवर्ती बनना चलो धरती का साम्राज्य विद्या चक्रवर्ती भी होगी ना तो क्या होगा चक्रेश पुनरिंद्रतम इंद्रत्व की आशा रखता है अरे। क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ना वो केंद्र सरकार जैसा है स्वर्ग वहां से जल आदि वर्षा कर देंगे तो खाना मिलेगा अगर जल की वर्षा नहीं करे तो रूखे मरेंगे वो केंद्र सरकार जैसा है संबंध है कुछ टैक्स जरूर केंद्र पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता है टैक्स है तो चक्रिय पुनर्ंद्र काम इंद्रवर् की इच्छा करता है बस्ती सबके साथ अन्य बस्ती किया है तो इंद्र बनने से सबका हो है सोचता है तो इंद्र भी बन गया मान हो हैं फिर पुनर्जेंद्रता सूर्यपति ब्रह्मास्पद अंबान क्षति इंद्र बनने के बाद सोचता है मैं व्यवस्था तो करता हूं सृष्टि तो नहीं कर सकता दूसरे के पैदा किया हो तो पावन करता हूं ठीक नहीं व्यवस्था करता हूं वो बनना चाहिए ब्रह्मा बनने की इच्छा होती है ब्रह्मास्पद अनुमान जब इंद्र बन जाए तो ब्रह्मा इच्छा करके पद की वो बड़ा देखता है ब्रह्मा विष्णु परम हरी शिवपरम आशा वधि को कथा और ब्रह्मा बन जाए तो विष्णु इच्छा करता है क्योंकि मैं तो खाली सृष्टि करता हूं बालम वाला दूसरा है ऐसा लगता है और वो भी बन जाए तो शिवजी शिव जी इच्छा करता है तो ये आशा वधि को कथा आशा की अवधि को किसने पार किया आशा जितने हो उतनी तो तो बढ़ती रह एक कहा कृष्ण देवी नमस्तुध्यम धैर्य विप्लव कारिणी विष्णु त्रैलो के पूंजियों की यह त्वया बाहनी के पास ये कृष्ण देवी या आशा देवी आपके लिए नमस्कार है क्यों तो नमस्कार करता हूं आप धैर्य को खो देने वाली हो धैर्य विप्लव कारण धैर्य धारणिक असरता जो आशा में जो व्यक्ति लग जाए वो तो धैर्य धार्मिक असरता कृष्ण देवी नमस्तुध्यम धैर्य विप्लव कारिणी धैर्य को नाश करने वाली होती है क्यों विष्णु के पूजियों की भगवान विष्णु तीन दोनों पूज्य देवता हैं होने पर भी यद तो यार ब्राह्मणी के जब आशा लग गई थोड़ी सी भूमि मिल जाए बावन अंगुल का अपना बनना तो अनुभव के पूज्य विष्णु को भी बावन अंगुल का अपना तीन फुट का बनना पड़ा है तो आशा ऐसी चीज है तो ये कहते हैं कि जन्म प्रभु के रिपेना मनुष्य है मनुष्य जो है धन दे करके तृप्त नहीं होता धन से तृप्त होने वाले नहीं है आपने दो प्रकार कर धन की बातें की है दोनों धन काम होता नहीं वित्त लाभ है कृष्ण से तृप्ति का धन लाभ लोग में किसी को भी तृप्ति हो हुआ तो ऐसा दिखता नहीं आज के जमाने में करोड़पति की बात करें वो तृप्त नहीं जितने हम परेशान हैं उतने परेशान हो भी है परिस्थिति कुछ अलग अलग प्रकार की है सारों के साथ परेशान उनको भी आपने से ऊपर वाला दिखता है तो परेशान होता है यह स्थिति न ही वित्त लाभ लोग कश्चित लोक में किसी को भी वित्तलाभ होकर धन प्राप्त करके तृप्ति लाभ लाभ करो नृष्ट तृप्ति कर न दृष्ट तृप्ति कर वित्तलाभ हो तृप्ति करो न दृष्टा तृप्तिकर न देखा, देखा रहता इतने से क्या होगा इतने से क्या होगा ये होता रहता है स्थिति है एक नंबर की टिप्पणी वित्त आवश्यक तृप्ति का रखते अगर धनलाभ इति तृप्ति करने वाला हो धन मिलने के बाद इति तृप्ति हो जाती हो तो लब्ध प्रचुर विद्ता जिनको बहुत सारे धन प्राप्त है लवधा प्रचुर वित्ता ये ही जिन्होंने बहुत सारे धन प्राप्त कर लिया है ऐसे व्यक्तियों को भी पौन पुण्य ने प्राप्त अर्थ एव दृश्यवान उद्योग न खोड़ते फिर बार बार उसी धन प्राप्ति के लिए ही जो उद्योग दिखाई पड़ता है प्रयत्न करते हो ये नहीं होना चाहिए था अगर धन लाभ तो के द्वारा तिरप्त हो तो आगे उद्योग नहीं होना चाहिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए प्रयत्न चल रहा है सब इसलिए धन के द्वारा तिरप्त होने वाला मैं कोई बुद्धि दिख रहा अच्छा भाष्य में कह यदि नाम असम मित्र कृष्णा से आप लक्ष्य हमारे लिए धन की इच्छा होगी अभी तो हमारे हमें कोई इच्छा ही नहीं अभी हमें तो कोई बरबान दिख रहा है देखता है यदि धन की इच्छा हो भी जाए तो आपका दर्शन जब कर लिया है हमने तो धन की क्या कमी रहेगी तो हमारे पास यही नती कदम यदि नाम यदि मान लिया जाए अस्माकृष्णाचार हमारे गांव में कभी धन की इच्छा हो जाए आ जाए कभी लप्य बहे मैंने प्राप्त नाम लप्त करेंगे उसको गोलवश प्राप्त होगा लक्ष्य बहे दृढ़ लाप्त करें प्राप्त में लक्ष्य मेह का प्राप्त में तो आप दीर्घ धातु से व्याख्या कर देंगे वित्तम अच्रक्ष हम प्राप्त करेंगे ही क्यों अताक्ष महा कृष्णम्तोबर चेतवात्म आपको हम यदि देख लिया है तो धन को हमें अगर इच्छा होगी तो आपने प्राप्त करें उसके लिए मालने की आवश्यकता नहीं कहा टिप्पणी है ऊपर में टिप्पणी है तो यहां पर टिप्पणी में कुछ शंकाएं उठाने वाले कुछ लोग हैं शंका करेंगे धातु परस्परी का भी है आप व्याप्त उठात आपको आता है आपको भी परस्पर के नहीं धातु है ये भाष्यकार आपने आत्म ने पद में कैसे प्रयोग कर दिया होगा प्राप्त बोल रहे तो प्राप्त आवाना बोलना चाहिए था उनको कैसे बोल दिया होगा ये ये यहाँ व्याकरण के दृष्टि से कुछ दिखता है इसी को प्रशन रहा है प्राप्त वित्तमित्यतः प्राप्त वित्तम इति तमाम रमणीय कोई पाठ ऐसा पाठ है कहीं वो पाठ रमणीय जाता मैंने ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है या ऊपर से अच्छा लगता है गहराए से देखना तो अच्छा नहीं भाष्यकार पड़े हुए हैं नहीं पड़े ये बोला चाहते हैं तत्व लिखित पुस्तक में मात्रा हैं ये जो प्राप्त है ना उसके आगे ऐसा लिखित पुस्तक में मिलता मिलता है। है। इसके लिए अनुमान होता है कि तुम प्राप्त ऐसा अनुमान करके ऐसा कुछ पाठान्तर लिखते हैं जो होता व्याख्या से प्रश्नार्था व्याख्या जो किया जाती है स्वप्रायण की व्याख्या वर्णन लक्ष्या भय का अर्थ प्राप्त भय करने जा रहे हैं तो उसको अर्थ सही कर देना चाहिए परस्पर पर भी प्रयोग करना चाहिए ऐसा अर्थ करते हैं भ्रष्टाथत्व ताबन अति अतीब उपयोग्य थे वो बिल्कुल सही नहीं होता इंटरकार क्यों नहीं होगा आगे बताएंगे वो कहते हैं आपके धाकुओं से परस्य पर ही छुपा आपके धातु स्वादी बनता है आपलति बनता है जिसका परशनय पर विपाप्त होने से तो भाष्यकार लिखना चाहिए था प्राप्त माप्या नहीं होना चाहिए था ऐसे गया अर्थात आत्मा ने प्रदान तो पाठो भी अपष्टु आत्मा ने जो पाठ किया वो भी विरुद्ध है अपष्टु है विरुद्ध है इति रमणीय तो अनुमान करके लोग बोलते हैं वो रमणीय है वास्तव में क्या है आप धातु दो बार आता है जाकर एक तो है स्वाधि में बनता है एक आता है सूराधि जैसे आप हीता हो भाई आप श्राधवान का भवती आते आप आपता वो किस धातु का है वो चुरादी का आप धातु प्राप्त करवाने वाला नहीं प्राप्त करने वाला होता चुरादी का होता है तो वो चुरादी का धातु है तो चुराधी में ढीज लगाकर बोलना चाहिए फिर आप प्राप्त आपने चाहिए वहां पर वो है वही धातु है वो क्योंकि ये आता है चुराधी में तो आज धाधिवा से ढिज विकल्प से होगा ढीज नहीं दिया इसे को धातु उभयपदी मन से आत्मनिर्भर उपयोग हो जाता है प्राप्त है ऐसा है ये वास्तविक दृष्टांतों में तीन नंबर की टिप्पणी अद्राक्ष में यहां भी एक अद्राक्ष अद्राक्ष में कैसे बना होगा? ये सामान्य बात है ये तो सब जानते हैं कृषि धातु सब दृष्टि प्रेक्षण धातु सब ने पढ़ा हुआ है लोगों में पढ़ा हुआ है फिर भी घूम गड़े भोंगे करके टिप्पणी कार्य याद दिलाते हैं दृष्य लगा लगाना है दृष्ट धातु से लुम लगाएंगे अभ्राथ्माना है माने उत्तम पुरुष का बहुवचन आई हमने देख लिया है आपको तो फिर क्या कहाना यही है तो अभ्राष्टी दृश्य लुमी रूपों की आश है जा सके जो करते हैं दृष्टवंता है। लुम के लिए ही भूतकालीन क्रिया लगाकर जो उतार दृष्टवंता बोला हमने देख लिया है इसी तरह तब क्या देखो जब यहां पर दृष्ट धातु से अपराश्व बनाना है ग्रीष धातु है अनिट है शालंत है और एक उपधा में है ऐसे धातु से क्या होता है चिली के साथ में क्षय होता है क्षा ऐसा सूत्र है ज्यादा तो क्षय होकर के अद्राक्ष नहीं बन सकता है कुछ और बनना चाहिए शंका है क्या उसका निषेध करता है न दृष्टा सूत्र निषेध करता है ग्रीष्ट धातु से अरे चिली को क्षय नहीं होगा शीशी आई हो जा ये भी धातु अनित है शैपधा में है सब कुछ आए साला एक सदयिक उपदाधन अच्छा सूत्र है तो वो या नहीं लगेगा कि न दृश्य सूत्र निशेद कर देता है ग्रीष धातु सूत्र नहीं हुआ स्थिति रहेगा अदृश्य छिंच का सगा आगे मै मस का मका है मैं आगे तो उस स्थिति में होता क्या है तो अदृश्य सर रहने के बाद श्रीजी त्रिश झल लेक एक सूत्र है श्री धातु त्रीश दोनों को अंका आदम होता है जला झलादी अतित प्रत्यय परि तो हुआ में जला दिया है तो अम का आगम होगा तो अद्री आ बनेगा दृ आ बन जाएगा अट आ या जाएगा अद्री अगर यहां हो जाएगा अद्र बन जाएगा अद्रश आगे शिवि होगी बदल बदर अंत्य अंत तो लग जाएगा और उसकी वृद्धि हो जाएगा अलम प्रात हुए अत्रास बन जाएगा आगे शाह है अब यहाँ पृष्ठ से ताल में सकार को मृधन सकार हो जाएगा पृष्ठ लगा उसके बाद सौर्वेश लग जाएगा मृदन सकार को कतार हो जाएगा उसके बाद आदिश्रत्यय सुवन सरकार को मृदन सकार कष्ट अद्राक्ष महा ऐसा होता है बहुत आएंगे दृष्टि से समझा रहे हैं अद्राक्ष में दिन दृश्य लुगी रूपों की तिहाशयेगी तवदृषय की क्षा भार क्ष प्रत्यय होना चाहिए था चिली के स्थान पर किन्तु न वृक्ष सूत्र ने निषेध कर दिया क्ष बन हुआ शिची शिचक ने तो श्री श्री शुरू झलझी दी अमागम अंका आगम हो गया यह हो जाएगा दृश्य हो त्रस हो जाएगा दृश्य की जगह पर बड़े बजे की वृद्धि संक्षेप में बोल दिया बदल वजह से वृद्धि हो जाएगी अद्रास बनेगा आगे शिच का सकार है अद्रास का सकार सकार है उसको दस वर्ष के द्वारा मृदन सकार हो जाएगा शर्डो से का हो जाएगा उधर आदेश प्रत्यय लग जाएगा शिच वाला साकार हो तो मृदन साकार प्रशासन अद्राक्ष जीवित रहेगा जीवित अवस्था हो चाहिए जब आप गुरु जी हैं तो आपके जब तक शासन रहेगा तब तक हमको कौन मारेगा उसको मारने की जरूरत नहीं आपने दो धन दे रहे आयु दे रहे आयु भी वैसे मुझे प्राप्त है एक नतीकत का करना है जीवित तथा ही जीव श्याम हो जिये हम तब तक यावन या कर शशि जब तक यवराज के पद में आप विराजमान होंगे शासन करेंगे ईशा ऐश्वर्य जब तक आपका ऐश्वर्य रहेगा आत्मनिपति तो धातु है तुम इस शिष्य से ऐसा मानना शिष्य से मंत्र में है छंदस है परस तो आत्मापति धातु है ईशा ऐश्वर्य में ईष्टे का बनता है तुम ई शिष्य से प्रभु श्या जब तक आप इस प्रभु बने रहेंगे आप पदाधिकारी रहेंगे तब तक हम जियन ही चार पांच छह चार चार जीवी देवी तथा थी जीवी देवी उपपत्ति वित्तपति थी युक्ति उपवत्ती युक्ति जैसे धन के लिए है आपका दर्शन कर लिया तो धन जब चाहेंगे मिल जाएगा जीवन में भी आपका दर्शन हो गया अगर आपके रहते हम मरें वित्त के समाजी कहा जीवन उपत्ति रही वित्तोप्ति कर जैसे जीवन की युक्ति भी वही है मैंने वित्त की प्राप्ति जैसी युक्ति जैसे ही है वर् निरपेक्ष है किस आपेक्षा ने बड़ मांगने की जरूरत उसके लिए वो तो अपने मिल जाना है अगर चाहेंगे तो लंबी आयु चाहेंगे तभी रहेंगे और धन चाहेंगे तभी गिड़ जाएगा जीवित रहेंगे भवान जीवन आहार आप ही तो, तो सबके मारने वाले आप ही है न आपी है, है। शिष्य अर्थ और मैं योग्य शिष्य मारता न तो आचार्य सूर्य स्वक्रीय आचार्य स्वयं अपने शिष्य योग्य शिष्य रूप से मारता नहीं ऐसा देखा नहीं कवि इसलिए मिल जाएगा ये कहा याम्य को कैसे बना कहते यम संबंधी को याम्य कहना है याम्य द्वितीय दीपीशिकाया भारतीय काशिका में द्वितीय द्वितीय प्रत्युत्तर अपराध है सूत्र के में भारतीय यमाच यम शब्द सूत्र में नहीं है तो भारतीय कहा है यम शब्द से भी भाया प्रत्यय होगा और काशिका का भट्टोद्वित से संकेत करते हैं सात नंबर टिपड़े हैं ना विशिष्ट से ई सब ईश्वरीय धातु से बनता है ईशाते ईषते बनता है, है लिट लटार का प्रयोग है ईसा ईश्वर ईष्टे बनता है लिट्ट लटार है आत्मा गरीब कौन आधार पर उसने कदम प्रयोग किया है मंत्र में किंतु तो उसका भाष्यकार में आत्मा ने कत्म कर दे धातु आत्मा और ये भाष्य है कथम तभी मर्स्थया समेत अल्प ये ये भव्यता का ये विचार है विचार यही है जो मर मरणशील व्यक्ति को आपके सान्निध्य प्राप्त करके आपके पास आ कर के बस बस कदम अल्पधर आयु अल्पधन और अल्प आयु वाला कैसे होगा मरणशील व्यक्ति आपके पास पहुँच ही नहीं सकता कोई पहुंच जाए तो व्यक्ति कभी धन की कमी आयु की कमी उसके लिए होगी ऐसा नतीजिकता के साथ बता दिया समेत प्रथम ही मत्यस्वया मत्यवया मत्यु कथम ये कैसे हो सकता वही नहीं सकता ये वर्णशील व्यक्ति आपके पास पहुंचना बड़ी बात है जो पहुंच गया हो फिर धन की कमी और आयु की कमी उसको वहां संभव नहीं देता वर्ष तुम्हें तो वर्णीय सही भाई या आप अभिज्ञान वर्तो मुझे वही मांगना है धन और आयु मांगना नहीं ये तो स्वतः अगर चाहो तो स्वतः हो जाएगा ये तो मौफ हो जाएगा तो वर्ष तुम्हें वर्णीय बारह को मेरे लिए भरणीय स्वीकरण वही बात है कौन सा वही बात कौन यत्मविज्ञान जो आत्मविज्ञान के विषय में मैंने पूछा है वही बात आने बल्प वही टिप्पणी करे कदम कैसे तो कई स्मृति का श्लोक ला करके बोलते टिप्पणी का देवते संगम्या देवतुल्यो भी जाए गए ये तो शांत पुरान लो संगम प्रधान विध्रुह याद विषय समाशक्ता विषय ऐसा कोई स्मृति है को संगम है देवता के संगम प्राप्त करके साथ देवतुल जो भी जाए तो वो देवता के समान भी हो जाता है देवता के संग प्राप्त हो जाए तो देवता के समान हो जाता है। तो के हो तो दोषान गुणान लोग गुण दोष होता है संघर्ष ही होता है लोग ने ऐसा देखा है संसर्ग जा दोष गुणा भवन जैसे संबंध होगा जैसे सं हमें संसर्ग जगह हमारे जीवन में दोष की सकता है गुण की सकता है महापुरुष के सामने जो होगा गुणा आएगा दूसरे जनों के सामने जो होगा तो दोष गुरु हो जाएगा वो गुण दोष संसर्गज है तो देवताओं के साथ ताप करने वाले देवता के समान होता है जिससे की यथा दोषान गुण हो गुणान लोक दोष गुण हो दोनों लोग में संगम हो प्रवान संगम से ही होता है जैसा संबंध बना दुष्टों का संबंध बना तो दोष आ ये जीवन में और अच्छे व्यक्ति का संबंध होने से गुण आ जाए यादव शरण समाज सबको नरो हो जिस व्यक्ति के समान व्यक्ति के साथ सान्य प्राप्त करता है वो वैसे हो जाता है यादव से समाज सबका जिसके साथ आचरण करता है जो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के साथ आचरण करेगा तो अच्छा ही बनेगा दुष्ट व्यक्ति के साथ करेगा दुष्ट ही होगा यादव शरण समाज सबको गौरव हो तो आदमी से वैसे हो ये तेजा होता है लोग लो लो लो नीति है सिद्धांत है लौकिक सिद्धांत है यह नजोके रूढ़िम आरूढ़ रूढ़ी है ये रूडी शब्द है ऐसे जिसके साथ जैसा संबंध होता है वैसे बता करके ऐसे रूडी रूढ़ी को ही और रूडी को नजिकता में लिया होगा जो भी ऐसे आरूढ़ हो जाता है यह कहा नव ने कहा भारत को मैं बढ़िया तो, तो किसके आधार पर कर दिया गया होगा ये याद जो ष्टी भी होती है अस्पत शब्द में यही विचार है कर्तरी बात षष्टी आगे, आगे बरणीला है तो कृत्य प्रत्यय का योग है अनियर प्रत्यय का योग है कृत्याम कर्तरीबा बा कृत्य प्रत्यय के सामनिध्य हो संबंध होने पर कर्ता में वैकल्पिक ष्टी हो जाती है यही कृत्य कौन है यह अनियल प्रत्यय जो लगा बरणीय प्रिय बरण्य धाको से अनिय प्रत्यय का ानिध्य है उसके वो करता है वर लेने वाला कौन है नचिकेता हम उसी में सच्ची करते हैं ये कहा आगे अभी तो वैराग्य की बातें चल रही थी अब विज्ञान की बात है नचिकता करते हैं और आगे वैराग्य पूरा हो गया है अब विज्ञान की बात आती है, आते हैं मान है। अतीयता अमृता उपेन्व परस्थ पिद्या कहोरा अति दीर्घे जीविते कौ रेत <coughs> अजीव अजीर्यता अमृता उपेस्थ प्रजा अयंति अतिदीर्घे जीवि जो अजीय अवस्था को तो नहीं जाते वृत्त नहीं होते जो देवता लोग के वित्त नहीं होते हैं नाम और नाम अमर हैं जो जो अमर हैं और वृद्ध भी नहीं होते हैं ऐसे लोगों को प्राप्त करके उनके सान्निध्य प्राप्त करके और कैसा व्यक्ति प्राप्त करता हो जीर्ण मत्या सम स्वयं जरा जरावस्था से ग्रसित होने वाला है और मृत्यु ग्रसित होने वाला ऐसे व्यक्ति माने भूमंडल व्यक्ति हो और देवलोक के व्यक्ति को सान्निध्य प्राप्त कर किया हो कोई घटना यहां घट रही है यमराज है देवता है। और नजगता है मनुष्य अजीर है अजीर्यदार जीवन मरत्याशन ऐसा होगा जो स्वयं जीवन शेष होने वाला है और मरने वाला है ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को सान्निध्य प्राप्त कर कभी वृद्ध नहीं होते हैं कभी अमर हैं ऐसे लोगों को प्राप्त करके वो और कहा अपने को कहा मानता है पूर्व पृथ्वी आदरणाली स्वर्ग आदि की अपेक्षा नीचे है वहां रहने वाला अपना समझता हो और ऊपर वाले के साथ संबंध हो गया हो किसी प्रकार से उस स्थिति में प्रथम तो अभिध्यायन वर्ण रती प्रणो चिंतन कैसे करेगा ये तो जो वर्ण नाच गान आदि शब्द करते आने के बोला था ना अवसर आदि तो अभिध्यायन बर्ण माना शब्द है ये शब्द जा गीतादि और रति आराम करना प्रमोद आनंद लेगा इत्यादि कौन उसके चिंतन करेगा जब ऐसे प्राप्त हो चुके हैं देवता जिसको प्राप्त हो चुके हों और स्वयं की तिथि ऐसे मरने वाला है और मैंने जीर्ण जीर्ण अवस्था में जाने वाला है और नीचे रहने वाला है पृथ्वी पर रहने वाला है और दूसरे स्वर्ग में रहने वाले हैं अजीर्ण कभी वृद्धावस्था को तो जाने वाले नहीं है रामायण ऐसे लोगों को प्राप्त करके ये इनके काल का कौन पड़ेगा चक्कर ये कहना चाहिए अयोध्या मरणते प्रमोदाम ये और दूसरा अति दीर्घ जीवितें आपने जो भी कहा था ना अवसर आएगी झाड़ू लगाए तुम्हारे यहाँ राजगान करके आएगी और तो सब तुम जितने चाहो उतना जीव कहा था अति दीर्घे जीवित पूरा महता और कौन ऐसा बुद्धिमान होगा कि दीर्घ जीवन के लिए ब्राह्मण करे अब खुशियाली भी मनाए ऐसा नहीं करेगा ऐसे जो पास कुछ लेना चाहिए जो दैवी संपत्ति कुछ लेनी चाहिए भौतिक समोद क्या लेना है ठीक देखिये पहले बात है वैगा की बातें लोगे कहते हैं और भी बातें क्या है उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभ है संभवती उत्कृष्ट पुरुषार्थ विशेष पुरुषार्थ मिलने की संभावना होने पर संभवती सत्यगंत है संभावना होने पर कि उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभे संभवती संभव होने पर उत्कृष्ट पुरुषार्थ विशेष पुरुषार्थ आत्मविज्ञान प्राप्ति की संभावना होने पर ही आप विशेष पुरुष आत्म की संभावना होने पर अरम कामानूर्ख एवं हम श्याम मैं अरम चाहूंगा यदि इन विषयों में चाहूंगा अवसराधिक और लंबी आयु को चाहूंगा मैं मूर्खपोटी चल जाऊंगा नज केता विचार करते हैं क्या है तो विवेक भी आ जाएगा अरम काम है मारो उसके बिना अरम वस्तु चाहना तुच्छ वस्तु चाहने वाला मैं ये होगा तो मूर्क येगा हम शाह समाज समाज कहिए बोलता है ऐसे देख इमरान के पास पहुंच करके क्या मारा जो तो स्वतः ही मिलने वाला है सबको मिलने वाले विषय को मारा अरहम हो तो तो भी मोहन सहयोग खबर इसलिए भी मुझे समझना पड़ेगा बदनाम वही लेना पड़ेगा यही अपसरा और दीर्घ जीवन नहीं लेना होगा समझना पड़ेगा मुझे लाल नहीं होना चाहिए ये कहता है वैराग्यम ग्रहित यमरागि अत्या करते बैराग्य को दृढ़ नजीकता बैराग्य दृढ़ हो गया वैराग्य ग्रहीत विवेक प्रवेश ना विवेक ज्ञान को भी दृढ़ करवाण्य मतलब परोक्ष ज्ञान पहले होना चाहिए अपरोक्ष ज्ञान के लिए गुरु के पास परोक्ष ज्ञान पहले होना चाहिए परीक्ष लोग ब्राह्मणों आया राष्ट्रीय आफ्रिका कृपए सर्व विज्ञान समित्राणी सुरक्षित है ऐसा परीक्षा लोकां लोग जो कर्मजन्य लोगों की परीक्षा करके जो कर्मजन्य होते हैं वो अनित्य होते हैं जैसे खेती आदमी है अनित्य है वैसे स्वर्गादी लोग भी कर्मजन्य है अनित्य है परीक्षा लोग कर्मचितान ब्राह्मणों दिवेदन आयारा जाए वैराग्य को प्राप्त करे इन विष्णु के भोगों से बैराग्य प्राप्त करे कर्मफल से वैराग्य प्राप्त करें नास्तिक अकृता कृपया हमें चाहिए अकृत पदार्म और कृत्य जितने कर्मजन्य होते हैं कृत पदार्थ होते हैं कर्म से होता है तो वो मिलने वाला रहेंगे नास्ती अकृता कृपय ऐसा विशाल करेंगे ऐसा विचार आ गया पहले आ गया इतना ज्ञान हो गया उसके बाद सब गुरु के बाद इतना वैराग्य और विवेक है जिसके पास परोक्ष ज्ञान हो और क्योंकि आप साधन सब यही पहुंचे हैं विवेक वैराग्य गुरु के पास ज्ञान से पहले होना चाहिए बात है पहले क्या है वह विवेक माने परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान चाहिए तो यही हम बोलना चाहते हैं ट्रिपल में ही बोलते हैं वैराग्य प्रणयित हुआ नौ नंबर में विवेकम प्रदर्शन को दृढ़ करवा हिला बहुत सारे प्रलोभन दे दिया परीक्षा में पास हो गया गरे। वैराग्य है जीवन में अब आगे विवेकम करवाना चाहते हैं विवेक दृढ़ कर ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए आह यदि आशा यह अवता है इसी के लिए अवतरण देते हैं किंचलाशन कहा टीका भैया और तरदिया केंद्रित रखता है क्योंकि नचकेदार मन में सोचता है उत्कृष्ट पुरुषा प्रभाव के संभावना होने पर संभवती ये सप्रत है सप्तमी है संभव होने पर उत्कृष्ट पदार्थ हाथ में आने की संभावना होने पर अम काम है मानो अरम बड़ा क्या है ये जो भोग भोग्य पदार्थ लंबी आयु ये चाहने वाला मूर्ख है वह विद्वानों के सभावे मैं मूर्ख घोषित हो जाऊंगा तथोपि इसलिए भी मुझे वरदान को तो ही मानना पड़ेगा ये नजिकता संस्था है एक जत तथोपिप्र मूर्ख से मतअष्टत्व मूर्खपा आना जरिए अनिष्ट है ये, तो, ये नजगता संस्था है इसलिए भी मुझे वरदान को तो ही मानना पड़ेगा अपने जीवन में मूर्खता लानी अच्छी बात नहीं है विषय मान माने मूर्खता है नहीं मानना चाहिए सोच करके नजिकता कह क्या बोलता है यथस्थ करके वासीता यथस्थ अजीर्यता अम्र का नाम उपय क्रियापद है प्राप्त करके दो विशेषण है जो वृद्धावस्थाओं को भी प्राप्त से मरते भी नहीं अमर हैं ऐसे लोगों को प्राप्त करके भी धरती में रहने वाला व्यक्ति स्वयं मरने वाला और जरा मन से युक्त होने वाला व्यक्ति हो धरती का हो नीचे रहने वाला हो फिर विषय रूप में मानेगा नहीं मानेगा ये कहा जा रहा है यथस्थ बड़ो हानि में प्राप्त होता हूँ धीरे बड़ो हानि है ना आयु हानि नहीं हुई है ऐसे लोग हैं जिनकी आयु हानि होती नहीं है प्राप्त होता हूँ अमृता और अमर है जो अजरा अमर ये देव देवता को अजरा अमर बना जाता है ऐसे को प्राप्त होकर सकाश और उपयोग का सान्निध्य प्राप्त करके उपयुक्त उपग्रम में उनके सामिध्य प्राप्त करके आत्मा उत्कृष्ट प्रवेदना कराप्तव्य प्रजान और ये भी समझता हो कि वो इतने बड़े लोगों के पास जाने पर अपने कल्याण करने वाला कोई साधन मांगना चाहिए ऐसा जानता हुआ एक आत्मा अपने लिए उत्कृष्टम प्रयोजन उत्कृष्ट प्रयोजन अन्य प्रयोजन ये विषय छोड़ करके लंबी आयु और घोख्य पदार्थ नहीं अन्य प्रयोजन प्राप्तव्यम देव्य और इसे करना चाहिए ऐसी प्रजान ऐसे जानता भी वो व्यक्ति प्रजानना प्लब माना इसे जानता हुआ ऐसा व्यक्ति और अपने विषय में क्या सोचता है स्वयं तो जीव्यंग अपने को तो वृद्धावस्था के घेरे में आने वाला समस्या क्योंकि जो या धरती पर रहेगा या तो वृद्धावस्था से पहले चलना पड़ेगा या वृद्धावस्था जरूर आएगी क्यों जो सदभाव विकार व्यासि बोल चुके हैं जाए थे अस्थि बनते विपरीत मत या पक्षीयते आई है या वृद्धावस्था से पहले जाएगा नहीं तो वृद्धावस्था अवश्य आदमी है तो स्वयं तो जीर्ण अपने आप को जीण सीर्ण होने वाला मानता है ऐसा मरते और मरने वाला भी है खाली होगा रहेगा नहीं मरेगा भी ऐसा मानने वाला जरा मरणाम जरा और मरणयुक्त मानने वाला व्यक्ति और कुने पृथ्वी अदस्थ मैने ऊपर की अपेक्षा नीचे स्वर्ग आदि की अपेक्षा नीचे वहां रहने वाला है को रस्था कु माने पृथ्वी अदस्त नीचे कैसा है अंतरिक्षाधि लोकापेक्षा है अंतरिक्षा लोक की अपेक्षा नीचे है ये वो भी है और अदस्था भी है पृथ्वी है अदस्थ है वहां रहने वाला मानता है स्वर्गम वाला नहीं मानता मत्य मानता है और आयु हानि वाला भी मानता है ऐसे व्यक्ति और बड़े लोगों की साम्य प्राप्त किया विशेष प्रयोजन लाभ होने वाला है फिर भी विषम रूप मान देगा ये कहना चाहता है अपेक्षा तत्म पृष्ठपी ऐसी पृथ्वी में जो है इसलिए उसको पोधस्था कहा जैसे गृहस्थ होता है वो अध नीचे रहने वाला पृथ्वी में रहने वाला ऐसा कथम अभिवेक अभिदेक की भी प्रार्थना तो हिरण्यारे कैसे वो अभिदेय की अज्ञानी लोगों के द्वारा प्रार्थनी होता है आगे बोलेंगे श्रेयस्थ मनुष्य ज्यादि बोलेंगे दो रूप लेकर के आएंगे सामने एक श्रेय पदार्थ आएगा एक प्रेय पदार्थ आएगा उसमें से प्रेय पदार्थ अज्ञानी लोग ले लेंगे तत्काल में आने वाला है अश्रेय जो है ज्ञानी लेंगे ऐसा आएगा वही यहाँ भी तो ये अभिवेकी के द्वारा प्रार्थनीय जो भोग हैं लंबी आयु चाहने वाले अथवा ये भोग चाहने वाले कौन होते अभिवेकी लोग होते हैं अज्ञानी होते हैं तो कैसे प्रार्थना करेगा उसको अभिवेकी के द्वारा जो पुत्र वित्त हिरण्य आदि अस्थिर के पुत्र वित्त हिरण्यादि अस्थिर प्राप्त को स्वीकार कैसे करेगा इसे समझने वाला व्यक्ति ये कहा अच्छा टिप्पणियां हैं एक से लेकर के पांच तक है छह तक सात दृष बलो हि दिवाधिक दिवादी का धातु जीरियत है धातु है सप्तः सत्र है ये झीरियत सप्त बनाया हुआ है और नये यह है अजीरियत ये अजीरियतांश ये ष्टी का प्रयोग समस्त मानी इसका नये का समस्त पद है न्याय समास हुआ है यहाँ समस्तों अजीरियता समस्त पद है समास नये समास है सब कुछ नया है अतो व्यास भयवाहन अपराध बताओ ये व्याख्या कर दी अभी भयवाहन अपराध बताओ ये भाषण में की है उसकी जरा गच्छता वृद्ध अवस्था को गए नहीं जो जरा में जरा अवस्था वृद्ध अवस्था को ऐसा दो नंबर की टिप्पणी अमृता जो अजर होते है ना जरा से रही होते हैं अमर भी होते हैं यह एक अतः अजर होने से ही जो अजीर्य, अजीर्य है इसलिए अमृता मारा राम मरण रहित क्यों हमारा निर्दरा देवा अमृतों का ऐसा बोला है देवताओं को हमारा बोला और निर्धर बोला अमृतोस्कार ऐसा दोषांत देव था तीन नंबर की टिप्पणी है।, है स्वयं तू के ऊपर है स्वस्थ जीव्यम नर्तत्व हेतुगर्व विशेषण ये जो अपने आप में जीर्ण होना है और मरने के लिए हेतु पेट में जो विशेषण लगाया पौदास्था लगाया नीचे रहने वाला समझता है नीचे रहने वाले को बुढ़ा भी होना पड़ेगा मरना भी पड़ेगा पौदास्था हेतु है ये विशेषण आए ये कहा अच्छा स्वयंपी एक तीन नंबर है ना स्वयंपी चेत जीवन अमृतस कि अजीरियत प्रेक्षा प्रेक्षित कहते हैं तीन नंबर का में कहा स्वयं भी अगर ऐसा ही जैसा वो है अजीर्य है और अमर है वैसे अपने आप ही हो फिर उससे ही क्षेत्र में रखेगा विशेष विज्ञान की शंका होगी न स्वयं चेत अजीर्यन अमृतस स्वयं भी ऐसा ही हो हो और अमृत हो अमर हो तो फिर क्यों तरह अजीरिया दि प्रेक्षा फिर जो अधिक मानकर होने वाले व्यक्तियों से इच्छा करो प्राप्त इच्छा इच्छा प्रेक्षा ऐसा क्यों ऐसा होगी <Lakeión> तो कहते हैं स्वयं तू जीवन अपने को तो जीवन मानता है घर मानता है मृत मत्य मानता है और नीचे मानता है स्वच्छ जीवियन मत हेतु धर्म विशेषण प्रदेश अपने आप में जीर्ये होने जीर्ण होना और मरने के लिए क्या है एक हेतु है वो ये हेतु है नीचे रहना है पृथ्वी में रहना है और अधा नीचे है जीवालु देवार, लोग की अपेक्षा नीचे है उसमें रहने वाला है इसलिए पृथ्वी में रहने वाले को मरना ही पडे तो दो चार साल आयु कम जाए अलग जाते हैं जाना आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर जो भी राजा हो धंग हो फीर हो, हो सबको जाना कोई सिंहासन कल चला कोई बाल जंजीर बात इतनी होती कोई राज करके गया कोई कैद में मरा यही होगा सबको पृथ्वी है मृत्यु है ठीक है एक टिप्पण में कहते हैं अनितम शुभ लोकम इम प्राप्त भजस् शुभम ऐसा है गीता के नवोप्याग है कि पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ताराजस्त प्रभा अनितम सुखम लोकम इम प्राप्त भजस्मान इस लोग को अनित्य कहा और सुख ही कहा भगवान लोग तो अनित्य है और सुख भी नहीं है सुख बूदी होती सुख नहीं है भगवान गीता नहीं बोलते हैं अनितम सुखम लोकम इम स्मृत स्मृति भगवत गीता है इमं प्राप्त भजस्वण आगे है वहां इसको प्राप्त करके क्या करो मेरा भजन दो तो जो जो ये <स्थ> प्रत्यक्षत भूमिष्ठान जीवन वर्त तो निश्रद प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है वृद्ध होता है और मरता है आए दिन देख रहे हैं वृद्ध होता है मरता है मसान में ले जाते हैं दूर रोज देख रहे हैं फिर आपने आप में होश नहीं आता ये बड़ी बात है कुशब्द पांच नव जी ने कहा कुशब्दार्थ उपनिरोशब्द के अर्थ बताते हैं कुशब्द का अर्थ क्या है कहा गोत्रा कु पृथ्वी पृथ्वी क्षमा अवरे अवर वेदि बही अमरपुर आते हैं ये पृथ्वी का इतने नाम बताए हैं गोत्रा शर्तवी है पृथ्वी का कुसर्तवी है पृथ्वी सर्दी पृथ्वी सर्दवी है क्षमा भी है अवरी भी है वेदी दि बही भी है, है, है, है। सब एक नाम है पृथ्वी के करके अमरकोस्त का बताएंगे छह नंबर की है अतश्च अधोरोकवाशिनाम अंतरिक्ष आदि उपरलोकवासिनी संग को महता भाग्य नगर जाएगी नीचे रहने वाले लोगों के ऊपर रहने वाले लोगों के साथ में विचारधारा मैंने मिलना बड़े भाग्य की बात है मिलना मुश्किल है अधोरोकवासिनाम जो नीचे रहने वाले लोगों को अंतरिक्ष आदि ऊपर लोग जो अंतरिक्ष से ऊपर के लोग जितने भी हैं वहां रहने वालों के साथ संग महा मिलना महता भाग्य नगर महाभाग्य से योगा यदि न तामिक अवसर विवेकी न अन्य रात नेता इस प्रकार का अवसर को जो विवेकी यदि होगा उसको भिन्न प्रकार किसी अन्य प्रकार से नहीं लेना चाहिए गलत तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए यही सोच है उनका इतनी आशय ना भनयन धौन, व्याप्रति इसे आशय से संकेत की व्याख्या करते हैं अगस्त का विजय रंग का सात पदस्था समिति अमेरा पदा कुमार ऊपरवासिना भारत महा अभुरवासिना संगम अविता ये आशा रखनी चाहिए कि आप जैसे महापुरुष के साथ ऊपर रहने वालों के साथ में नीचे रहने वाले कब संगम होगा कविता लुट रहा कब संगम हो सकेगा भू लोग कह सोचना कहा भू लोग और कहा सर्वोकना हो सकती है क्या यह संगम भाग्य से मिलता है तो इसको दृकार नहीं चाहिए कि यदि आपको विवेचन कौशल बनाएगी इससे क्या सिद्ध होता है नचिकता के एक नचिकता कैसा है विवेचन करने में शक्ति है कुशलता ये सिद्ध होता है द्वारा यह सिद्ध करता है एक एवं अत्र पूर्वोत्तरा पूर्वोत्तर अर्धाध्याम अधिकार विशेषण भूतो विवेकन ये जो पूर्व में जो पूर्वा पूर्वोत्तर है ना मैंने जो इस मंत्र के द्वारा पूर्वोत्तर भारत दोनों द्वारा क्या सिद्ध होता है अधिकारी विशेषण यही होता है विवेक अधिकार का विश्वासन क्या विवेक है विवेक को तो अधिकारी है नहीं तो नहीं है समर्थित ही करना आठ की टिप्पणी ऐसे होते हुए कहा भी परंतरण महावीश विवेकी नीचे रहने वाला होता हुआ मेरे जैसा विवेकी दे मेरे जैसे विवेक को महावीश बोला हुआ मेरे जैसा विवेकी है उसको शेष लगा देना चाहिए तो कहां ये भोग चाहेगा यह कहना है का? अच्छा आगे कहते हैं ये पाठ कहें ऐसा भी पाठ मिलता है पोधस्थ के ऊपर को ऐसा भी पाठ मिलता है और पाठ किसी पुस्तक में कोदास्थ ऐसा पाठ है ये भाषण में कहा पाठ पाठांतर को ऐसा तो भी पाठ है कहते हैं पाठांतर है को तलास्थ जहाँ के ऐसा अंतर को तस्था ऐसा पाठ है इस पक्ष में कैसी संगति लगानी होगी को कदास्ता होगा तो कैसी व्याख्या करेंगे पहले पूरास्ता में तो हो गया पूरी अलग आने नीचे है कुछ न जाने वाला है अपने को बढ़ते समझता है घीर्ण समझता है और अमर व्यक्ति और व्यक्ति के सम्मान प्राप्त हुआ है उस समय में फिर ये खेलौने को नहीं लेगा तो अवसर आदि खिलौने हैं लंबी आयु खिलौना तो नहीं लेगा यही ख्याल आएगा अब कोदास्था यदि पाठ है तो कैसी लगाना क्या अश्विन पक्ष है अक्षर योजना में शावरी की योजना इसी का इस पक्ष में अक्षर योजना एक अक्षर योजना की अम्स शेष अक्षर योजना एवं भाषण एवं शेष जरूरी है इस प्रकार है ऐसा लगा तेशु। दे देश पुत्र दिशु आस्था स्थित तात्पर्य वर्तनम य पुत्रादियों में इनके बिना मेरा जीवन नहीं है मेरे बिना इनका जीवन नहीं है इतना नमक को लेकर के बैठना इसको कहते हैं तरास्था केसु आस्था जैसे ऐसा तरास्था जैसे गृहस्थ होता है उसी प्रकार पुत्रादि में ही आस्था है जिसकी भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है भगवान हो न्याय इनके बिना हमारा जीवन नहीं होगा कल वृद्धावस्था में तो कौन सेवा करेगा भगवान आएगा नहीं आएगा यही सेवा इनके बिना हमारा जीवन नहीं ऐसी आस्था टेशन तो बौगरी है उसी में रहना थी माने तात्पर्य तत्तर इसके बिना मेरा जीवन नहीं हो सकता तत्परता से रहना पुत्रादि उनके ग्ला पालन में रहना उन्हीं के आश्रय आश्रित हो जाना एक प्राप्त सकलास्था तथो अधिकतर पुरुषार्थम दुष्प्रापू उससे प्राप्त करने की कहा आक्षेप के लिए क्यों शब्द है क्वास्था उसे अधिक पुरुषार्थ चाहने वाला बेटी क्यों आस्था रखेगा उन्हें पुत्र तो आदि में यह क्वालस्था क्वाल ये बोला चाहे एक रास्ता तब विभुत अनुसार दुष्प्राप्त ऐसा प्राप्त करने की इच्छुक है पुत्रादी से दुष्प्रापार्थ प्राप्त करने की इच्छुक है आत्मविज्ञान जैसे जन्म वाले छुटकारा हो जाए ऐसा चाहने वाला इच्छुक में आस्था वाले क्यों होगा आक्षेप न पश्चिम तब असाधि श्या कोई भी जो असाध समझता हो तो उसमें सार बुद्धि हो जाए तो आस्था रखेगा असार समझेगा तो आस्था रहेगा तब तो असारुत्रार्थी होगा धन आर्थिक हो सकता है यह है ऐसा होगा दो हम तब यद करते करता बस उसी में अभिलंब करता है इसके बिना मेरा जीवन में ये मेरे बिना ये जीने पाएंगे ऐसा मानना यही आस्था है उन्होंने इसको तद बोलेंगे और उससे विशेष पुरुषार्था वाली व्यक्ति क्यों उसके आप, उसने आस्था रखेगा यही आस्था दुष्प्राप्त दुष प्रा, दुष तो तो में लबा जिसकी आशा किस प्रकार लगी हुई है दुष्प्राप्त तो वस्तु की प्राप्ति में जिसकी आशा बनी हो तो पुत्र आदि में आशा नहीं करेगा जिसको सोने की अंगूठी मिलने की संभावना हो लोहे की अंगूठी आशा नहीं करेगा ऐसा में हैं है है यहां की संभावना है।, है तो पुत्र आदि में कौन आस्था रखेंगे अहलंबी आदि में क्या आस्था रखेंगे वो यह रास्ता में प्रथमार्थी प्रथमा ये प्रथमार्थ में सप्तमी है ये सप्तमी नहीं समझना आए तो सप्तमी है केवल सूत्राद लगा, लगा है क्वादीज लगा हुआ है किंतु प्रथमा अर्थन है सप्तमी अर्थ है नहीं है, प्रथमा छांदसी प्रथमा सप्तमी जो है छांदस प्रयोग है न कशिद इत्यादि न कस्िद असारज्ञ तदर्ति सार नहीं समझता हो पुत्रादी सार नहीं समझता हो तो तदर्ति नहीं होगा अति नहीं होगा हो। कहा ये प्रजाम ईशिरे धीरा ते मसानी भेजिरे ये प्रजाम ये सिरे धीरा ते अमृतत्वालय भेजीरे ऐसा आता हैत्वालय भेज दिरे जिन्होंने प्रजा की इच्छा की उन्होंने संतान इच्छा की उनके लिए मसान की तरफ भेज दिया गया ये प्रजा ईशीरे धीराम अधीराम है वहां अधीर व्यक्ति है ये हम बराबर व्यक्ति प्रजाम ईशीरे धीरा ते मसानी भेजीरे उनको मसाना ने मैंने संसार के चक्कर में डाल दिया और ये प्रजा ने सीरे धीरा न इसीरे जिन्होंने प्रजा की कामना नहीं की वो है अधीर में वहां है वो धीरे तो, अमृत तत्व भेज दिए गए वो कहां भेज दिए अमृतों के लिए भेज दिए गए सेवन की ऐसा आता है भाषण कह रहे सर्वो ही ऊपरी ऊपर ये वो घूम सकती जो व्यक्ति जहां बैठा है ऊपर होना चाहता है इतने धन में हो कितने धन में तृप्ति ऊपर गुणों में हो ऊपर जाना चाहता है किसी भी स्थिति में जहां बैठा हो तो सब सब उपर उपर वो ऊपर होना चाहता है लोग की स्थिति होती है सर्वोही सबके सबकी स्थिति है ऊपर ऊपर ही उपरी सभी ऊपर होना चाहता है तो प्रजा पुत्र आदि तो स्वतः प्राप्त है तो उसके लिए इंद्र के बाद जाकर इंटरव्यू वही रहना हो कि क्या करना उसको क्या इसका आएगा सर्वो ही ऊपर भी बोलोगी लोग माने संसार है कोई भी मनुष्य है ऊपर होना चाहता है तस्मात न पुत्र लाभ है हम इसलिए करूंगी मैं आपके पुत्र वित्त आदि के से मैं लोभित नहीं होने रहा हूं आप कहना चाहते हैं मुझे लोग नहीं मुझे नहीं चाहिए मुझे बर्वी चाहिए ये है टिप्पणियां पांच छह पांच बेटा सारे कि वो सारा सार आसारेटी जब सभी लोग ऊपर होना चाहते हैं तो मेरे जैसे सार और सार में जानने वाला व्यक्ति जो हम सब सा है सार क्या है असार क्या है तो ऐसे व्यक्ति कैसे उसमें फंसेगा उस पर मैं अभी हूं ही तो उसके लिए मैं क्यों फंसता सारा सारा विवेकी क्वेश करेगा ऊपरी ऊपर एक है सभी लोग ऊपर ऊपर होना चाहते हैं उत्तर समझगा अपना लिप्स है अपने उत्कृष्टता ही चाहते हैं ऊपर ही होना चाहते हैं नीचे कोई रूपये चाहते हैं है। है। अच्छा किंत भाष्य में अवसर अवसर प्रमुखा पढ़ांति प्रमोदान अवस्थित रूपतया अयम यथावत अति दीर्घ जीवित पूरा नेता विवेकी पूरा नेता याद है अफसरा आदि जो प्रमुख है विशेष रूप से अफसरा को आदमी कर दिया आपने सारा भोग देना है अफ्सरा मुख्य कर दिया है इन सारे बार-बार बढ़ती पमुरा शब्द आदि दी। गीत गा के आना है उसे आनंदित होना है इत्यादि अन्यवस्थित रूप होता है व्यवस्थित नहीं, नहीं है व्यवस्थित नहीं है इसलिए अनुदित उसको चिंता न करता हुआ रूप मैंने उनका निरूपण न करते हुए अति दीर्घ जीवित है को राम अति लंबे आयु के लिए कौन प्रमाण करेगा कोई आम हुआ का। कि है आठ नौ दस मतलब नौ दस ग्यारह समय बहुत हो गया है अवसर प्रावधान बर्दादी प्रमुदानी अवसरा प्रगति तत्प्रधान या अभी और भी है केवल तो अवसर मुख्या है अवसरा मुख्या है तम मूलक आने वाला प्राधान शब्दारेरा अवसर मूलक बर्दादी शब्द है डी पादी है जैसा काम विषया विषय को लेकर के तुम आनंदित होगा अभीता उभयता उत्पत्ति विनाश वक्त दोनों तरह से विनाश है उनका विनाश है कोई आएगा उसका विनाश होगा निष्कृष अभिशब्बा अभीता उभयता उत्पत्ति विनाश वक्त होगा ये, ये कहीं क्यों अनस्पिति क्यों उत्पत्ति विनाशाली है या अभिशंक अभिध्याय का अभिशंक आता है अनीत अन्य आमुख्य अभी का आमुख्य सामने आने वाले भोग या अभी कालपो सूत्रण शेमुषि बुद्धि बुद्धिमन विशेष बुद्धिमनोमुषिचिता है विद्वा Junior, उनकी जो बुद्धि होती है विद्वानों की जो बुद्धि जो की बुद्धि को है सामने आ जाएंगे विषय विषय सामने आने पर क्या होता है उनके उनमें क्या दिखाई पड़ते अनित एवं विद्वानों की बुद्धि में तो उनके दूषण दिखाई पड़ता है विषय सामने आने पर दूषण दिखाई पड़ेगा भूषण दिखाई नहीं पड़ता दिखा विषय अनित दूसरा जब बुद्धिमानों के सामने विषय आ जाए उनको तो दिखाई पड़ता है बात। ए सामने पुरस्पुर दिखाई देता है नो अनित बोध हो भ्रम उनमें जो अन्य तत्व बोध होता है वो विद्वान हो वो भ्रम नहीं है कथा ज्ञान है विश्व में जो अनित्व ज्ञान होगा वो भ्रम हो लोग माने ऐसी बात नहीं है वास्तविक है प्रमाण प्रमाण प्राहार से जानते हो विषय अनित्य है प्रमाण कर अति दीर्घ जीवित को बनने तथा न तक जीवित में तो रमाणवलम लंबे जीवन होने मात्र से आनंद के कारण नहीं मानता हो जीवन लंबा हो और खाने पीने की वस्तु तो कुछ नहीं हो क्या क्या होगा वृद्ध हो गया हो लंबी जीवन होने मात्र कोई अच्छी बात नहीं है नाव दीर्घम जीवित में रमाय वालम भ्रमण आनंद के लिए नहीं होता तथा सभी अगर लंबे जीवन होने से आनंद हो, तो मिलता हो तो स्थिति में तो सुख मिलता जीवन जीवन हो तो तथा सभी दीव्य जीव भी न अन्य अपेक्षा अपेक्षित तो लंबे आयु वालों को अन्य की इच्छा नहीं रखनी चाहिए अपने सुखी जीवन जीने के लिए लंबे जीवन या आनंद देता हो तो अन्य की इच्छा नहीं चाहिए अन्य विषय की इच्छा करते हैं इसका मतलब जीवन लंबा होना में आते आनंद के कारण नहीं आए यक्ष बुढ़ाना भ्रम मूर्कों के खेलने के साधन ही है कौन विषय साधन अवसर प्रमुख हमसे अवसरादी विषय है जितने मूर्खों के खेलने के साधन करने के साधन हैं। तो है तबे पर अनित्वि उन पदार्थों को क्या होगा विवेकी के दृष्टि में त्याज्य होते हैं क्यों अनित्व दोष दिखाई पड़ता है कथम विवेकी रहता हूं तारी चीजीवन एक उस प्रकार के चीर जीवन लंबी आयु में विद्वान क्यों आनंदित होगा उसको नहीं मानना चाहता है बस विवेक कहते हैं विवेकी के सारे सारे विषय दुखी होते हैं क्यों परिणाम उसका दुख है मिर्ची खाना अच्छा लगता है क्योंकि परिणाम क्या होता है यहां से लेकर पूरी शरीर में जलन परिणाम दुख है ताप दुख देने वाले हैं संस्कार का गलत पड़ जाता है ये तीनों है परिणाम भी गलत है दुख भी है और संस्कार भी गलत होता है इसके द्वारा कदम विवेकी रहता द्वारा कदम गुण व्यक्ति विरोध हाथ उसी दूसरी बात गुण उसका गुण विरोध होता है विद्वानों में विवेकी में वो गुण रह गए दुख में विवेकी ना इसलिए क्या होता है की विवेकी के लिए तो सबके सफल दुख के कारण होते हैं समय बहुत ज्यादा हो गया अच्छा जस्वी